डगर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा नेता हो के। नमस्कार दोस्तों आज आपको एक बात बताता हूं देखिए होना तो यू चाहिए कि हर व्यक्ति जब भी कुछ काम करे तो उसका भला बुरा पहले सोच ले परंतु एक उम्र होती है या यो कहें कि कोई दिन होता है, जब कि आप कुछ करने जाते हैं या कुछ कर लेते हैं और सोचते उसके बाद है। तो मेरे ख्याल से किसी दोहे या चौपाई में कहीं कहा भी गया है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए मगर साहब हम सब ने अपनी जिंदगी में बिना विचारे कुछ ना कुछ तो ऐसा अवश्य किया होता है जिसके बारे में पछतावा न सिर्फ उस समय होता है बल्कि उसके बाद होता है उसके और बाद होता है और सच पूछिए तो हमेशा होता ही रहता है अब साहब आज आपको एक ऐसी ही घटना बताता हूं देखिए मैं इसकी जिम्मेदारी और इसका दोष अपनी उम्र को दूंगा परंतु आप निर्णय करिए कि क्या वास्तव में सिर्फ उम्र को ही इसका दोष दिया जा सकता है या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ उम्र पर है या सोचने के ढंग पर है मुझे लगता है कि अब मैं वैसे नहीं सोचता हूं मगर खैर चलिए तो कहानी की भूमिका बहुत हो गई कहानी बताते हैं आपको हुआ यू कि हम तो बनारस में रहते थे हमारा बचपन तो बनारस में ही बीता और साहब हम ऐसे बहुत बुरे छात्र नहीं थे मगर हाँ ये है कि बहुत अच्छे छात्र भी नहीं थे और हमारे माँ बाप को जो हमसे उम्मीदें आकांक्षाएं और क्या कहें एक्सपेक्टेशंस जो थी उन पर ज़रा खरा उतरना मुश्किल होता था आ, ये बात अल्बत्ता है कि साहब अब देखिए मेरा भाई इसको सुन रहा होगा तो बहुत नाराज़ होगा परंतु मैं ये बता सकता हूं कि घर में कंपेरेटिवली मैं अच्छा था यानी बेहतर था और जब तुलना में सामने भाई होता था तो वो बुरा होता था इसके नतीजे के तौर पे घर में जब निर्णय करना होता था कि कौन अच्छा है यानी तो अब अच्छा का मतलब गुड नहीं बेटर तो वो उसमें मैं आ जाता था तो मैं उस बेटर को गुड समझ के ऐसे ही चलता था मगर ये तो माँ बाप की नजरों में हुआ दुनिया वालों की नजरों में हुआ हम दोनों भाई जो थे हम अपनी असलियत बखूबी समझते थे इधर उधर मछली पकड़ना और आप समझ रहे हैं वो चिड़ियों को देखना चिड़िया हाँ आप सही समझ रहे हैं चिड़िया मतलब एक्चुअल बर्ड वॉचिंग वो हम लोग करते थे वो वाली उड़ने वाली चिड़िया नहीं दूसरी वाली हाँ तो साहब वो हमारी कॉलोनी में भी कुछ चिड़िया थी और हम दोनों भाई और हम दोनों ही नहीं हमारे यहाँ कई लोग थे हमारे अब देखिए मैं बहुत से नाम बता सकता हूँ परंतु अब नाम लूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे मगर एक साहब का नाम तो ले ही दूँगा वो नाराज़ भी हो जाए तो वो मुझे पता है कि ज़्यादा मारपीट नहीं करेंगे तो हैदर साहब हमारे तनवीर हैदर साहब जो थे वो भी थे इसमें तो अब देखिए तनवीर हैदर साहब बड़े खिलंदड़े और बड़े खिलाड़ी टाइप के थे मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि वो हमारी कॉलोनी में आते थे और हम ही लोगों को बाकायदा खेलों में हरा भरा के चले जाते थे वो क्यों भैया बर्ड वाचिंग में वो भी थे और हम भी थे वो अपना बर्ड इम्प्रेशन में लगे रहते थे हम लोग का बर्ड इम्प्रेशन ख़राब होता था अब होता था तो होता था क्या करें मगर खैर है। हैदर साहब यूँ तो रोज़ाना के आने वाले थे मगर हम लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते थे कि जब वो आएंगे तो अब साहब हुआ यूँ कि हमारे घर के ऊपर वाले घर में एक लड़का आया लड़का आया मतलब हम उस वक्त ग्यारहवें में पढ़ते थे हमारे भाई नौवे में पढ़ते थे और वो जो लड़का था वो दसवें में पढ़ता था यानी कि एलेवेंथ में मैं नाइन्थ में भाई और टेंथ में वो लड़का देखिए आज के ज़माने में की बातें छोड़ दीजिए मगर उस जमाने में एलेवेंथ का मतलब ये होता था कि वो साल आपको आराम से गुजार सकते कोई बोर्ड का इम्तहान नहीं होता था कोई आईआईटी के लिए जेईई के लिए एन के लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी होती थी यानी आप ग्यारहवीं क्लास उसके नंबर भी बोर्ड में नहीं जुड़ते थे आप ग्यारहवीं क्लास आराम से गुजार सकते थे तो साहब हमें तो बस इशारा मिलने की देर थी कि ग्यारहवीं क्लास आराम से गुजार दें और हमारे भाई जो थे वो नौवीं में थे उन्हें तो उस समय तक बोर्ड की खबर भी नहीं थी तो अब साहब हुआ यूँ कि अब ये लड़का गिरीश ये तो दसवीं क्लास में था और भाई जिसका बोर्ड का इम्तहान हो उसे तो संभल के पढ़ना ही पड़ता है ना उसको वो अगर ज्यादा पढ़ता है ग्यारहवीं क्लास वाले लड़के से तो क्या बुरी बात है पढ़ना चाहिए उसको और उस जमाने में भी दसवीं का इम्तहान तो बोर्ड का था तो उसको ज्यादा पढ़ता था तो अच्छी बात थी साहब बात तो ये अच्छी थी मगर बुरी बात क्या थी बुरी बात ये थी कि वो लड़का नौवीं में बदमाश बेवकूफ साला नब्बे परसेंट नंबर लेकर आया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि हाई स्कूल में यानी कि टेंथ क्लास में उसके कम से कम तीन सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आएंगे तीन सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं यानी साइंस मैथ्स और बायोलॉजी अब साहब हमने भी साइंस मैथ्स बायोलॉजी पढ़ी थी टेंथ क्लास में हमारे मैथ्स में डिस्टिंक्शन आए थे मगर अब साइंस और बायोलॉजी में डिस्टिंक्शन ये तो यार कल्पना भी मुश्किल थी तो साहब अब गिरीश साहब का उदाहरण हम लोगों को बार-बार दिया जाए अब चूंकि वो घर के ऊपर रहते थे तो उनकी माँ जो थी वो हमारी माँ से बात करती थी उनके पिताजी हमारे पिताजी से बात करते थे पिताजी घर में रहते थोड़े कम थे वो थोड़ा इधर उधर बाहर की नौकरी थी उनकी इधर उधर जाते रहते थे मगर खैर अब साहब हम लोग की मुसीबत ये कि भैया हर बात में गिरीश ये करता है गिरीश वो करता है तुम लोग को खेलने से फुर्सत नहीं मिलती आ, हम लोग के पास उस समय में रेडियो बजाया करते थे तो बोले यार ये रेडियो का तुम लोग को एक है कि पढ़ाई करते हो तो कहते हो साहब रेडियो बजना चाहिए बोले गिरीश को देखो कहा उसके घर में रेडियो बजता है कुछ नहीं बजता हम कहा भाई गिरीश का दसवा है यार बोले देखो तुम किस तरह जवाब दे रहे हो मां बाप को गिरीश की कभी आवाज सुनी हम लोग ने कहा यार गिरीश की आवाज क्या गिरीश अपने घर में बोलता होगा तो हमारे यहाँ तक थोड़ी बोले तुम्हारी आवाजें तो कॉलोनी के आखिर तक जाती है गिरीश के घर तक की तो बात छोड़ो बात सही थी हम लोग की आवाज थोड़ी ऊंची थी और हम लोग थोड़े बदतमीज भी थे अच्छा सच बात ये है कि देखिए डांट भी हम लोग को घर के बाहर पड़ती थी अब यार जब घर के बाहर डांट पड़ेगी तो हम जवाब भी तो घर के बाहर ही देंगे घर के अंदर आके तो जवाब देंगे नहीं मगर साहब पिताजी माताजी को ये बात समझ नहीं आती थी वो हम लोग को सड़क पे बेइजत करें और उसके बाद ये उम्मीद करें कि हम लोग जवाब नहीं देंगे और जवाब देंगे भी तो घर के अंदर आके देंगे अरे हमारा क्या था यार कि हमें वो बर्ड वॉचिंग में हमारी बहुत इंसल्ट हो जाती थी हम ये परेशानी ये थी और साला बर्ड्स का भी क्या था कि वो साले अपने पे आ, आ के बैठी रहती थी अब अब भैया भैया खैर ये हो गया अब हम लोग गिरीश से परेशान हो परेशान मतलब परेशान मतलब कैपिटल पी से परेशान हो गए हम लोग को लगा यार गिरीश भी जो था वो साला और हम लोग को दिखा के वो जब आए तो कभी पता चला वो माता जी से बात कर रहा है हम लोग ने पूछा भाई ये गिरीश हम क्या कर रहा है बोले कह रहे वो अभी आया था माता जी हमारी वो दरवाज़ा खोल के बैठ जाती थी वो कोई आने जाने वाला हो तो उससे दो मिनट बात भी कर लेती थी तो गिरीश साहब जो थे वो अपना स्कूल से आते थे वो गिरीश साहब वहीं यूपी कॉलेज में पढ़ते थे तो वो गिरी साहब आते थे स्कूल से और जब आएँ तो क्या बताएं भैया वो बताएँ आज आंटी आज हमारा टेस्ट हुआ था और आज हमें उसमें टेन आउट ऑफ टेन अब जब वो उनका टेस्ट हो जाए तो हमारी माँ हमसे पूछेगी यार तुम्हारा टेस्ट हुआ था क्या अब यार हम ज्यादातर तो ऐसे ही मटिया जाते थे मगर कभी कभार बोलना पड़ता था कि हाँ साब हुआ था कितने मिले हमने कहा आज तो ठीक नहीं मिले कितने मिले चार मिले बोले फोर आउट ऑफ टेन हमने कहा तो हमने कहा अरे इलेवेंथ है क्या तुम लोग ऐसा अरे उन्होंने कहा इलेवेंथ है अरे यही तो तुम्हारी बेसिक नीम यही है भाई तो यार हम क्या समझाते मगर वो साला गिरीश से कंपैरिजन और उसमें हम लोग की जिंदगी नरक अब साहब हम और हमारे भाई हम लोगों ने हाई लेवल मीटिंग किया मीटिंग मतलब गोपनीय मीटिंग गोपनीय मीटिंग करने के लिए हम लोगों को थोड़ा घर से हटके जाना पड़ता था यानी हमारे घर के आगे उस वक्त काफी सुनसान इलाका था हम लोग उधर की तरफ गए और हमारे साथ एक हमारे सलाहकार भी थे श्री शशिकांत पाठक अब तो स्वर्गीय हो गए परंतु शशिकांत पाठक बहुत ही निहायत ही दुबले पतले मगर हिम्मत के शेर तो साहब शशिकांत पाठक जी हमने और हमारे भाई ने हम तीनों ने बातें की हम लोग ने कहा यार ऐसा करते हैं इस साल गिरीश की पिटाई करते थे हम लोगों ने कहा इसको सुधारने का और कोई तरीका नहीं जब तक इसकी पिटाई नहीं होगी और मैं आपको सही बताऊं तो मुझे लगता है कि ये जो था, ये जो था शायद पाठक जी ने हम को दिया था या हो सकता है हमी लोगों ने बात बात में निकाला हो मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े उतने हिंसक प्रवृत्ति के नहीं थे मगर खैर जो भी रहा हो अब साहब हमारी कॉलोनी का मुहाना जो था वो सड़क के पास था और वहां पर एक बिजली का खम्बा था उस पर एक लाइट जला करती थी टिमटिमाता हुआ बल्ब उस जमाने में बल्ब लगा देते थे म्यूनसिपैलिटी वाले तो बड़ी बात होती थी और वो बल्ब शायद चालीस वाट का होता था तो एक पीली सी मरी हुई बत्ती वहाँ जलती थी और साहब वो जगह जो थी वो हम लोग के घर से थोड़ी दूर थी और बर्ड वाचिंग के लिए बड़ी मुफीद जगह थी तो हम लोग अक्सर हम लोग मतलब मैं भाई और मोहल्ले के और दस पाँच शरीफ व्यक्ति वहाँ जाकर हम लोग खड़े हो जाते थे और बातें होती रहती थी और बर्ड वॉचिंग होती थी और ये सब मतलब ऐसे चलता रहता था अब साहब बात उस दिन की है जब हम लोग ने ये तय कर लिया कि गिरीश की पिटाई होनी है और भैया यह हम लोग को पत पता था मतलब हम लोग ने उतना स्टडी कर लिया था देखिए बाकायदा विश्लेषण किए बगैर तो कुछ नहीं होता है ना हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया था कि गिरीश शाम को आता है उस समय तक अंधेरा हो चुका होता है ये लड़का ट्यूशन से लौट के आएगा उसको इसी खंभे के पास पकड़ना है एक आदमी उसका हाथ पीछे से पकड़ेगा और दूसरा उसकी तोड़ाई करेगा और बाकी जो लोग जिनके भी जिनके भी इच्छा हो वो अपना अपने हाथ साफ कर सकते हैं तो हम लोगों ने तय किया कि भाई ठीक है यही करना है भैया गिरीश साहब आए गिरीश साहब ने कॉलोनी में मुड़े और जब उन्होंने देखा कि ये पांच छह लोग यहां खड़े हैं गिरीश साहब का सिक्स्थ सेंस जरूर कुछ काम करने लगा देखिए आपको ये बता दूं कि गिरीश साहब भी मतलब बहुत तंदुरुस्त नहीं तो बहुत दुबले भी नहीं थे और लंबाई तो हमी लोगों जितनी थी बस साहब गिरीश साहब तो आगे बढ़ गए हम लोग से और हम में से एक ने पीछे से जाके गिरीश साहब के दोनों हाथ पकड़ बस भैया ये इशारा था गिरीश साहब की पिटाई शुरू हो गई गिरी साहब कुछ गे गौ गो गी कर रहे थे और हम लोग उस अंधेरे का लाभ उठा के तड़ा तड़ तड़ा तड़ कुछ घूसे कुछ थप्पड़ कुछ लाते सब मारा हाँ गिरिश साहब को गिरने नहीं दिया पकड़े रहे खड़े रहे और कोई उनको मारे कोई थप्पड़ मारे कोई घूसा मारे ये सब किया और उसके बाद में साहब को पीछे से धक्का दिया गया और धक्का देके उनको गिरा दिया गया और हम सब लोग जो थे वहां से हट गए हटे कहा देखिए जो कॉलोनी के बाहर के थे वो तो सड़क पर चले गए हम लोग जो घर वाले थे मतलब हमारा घर तो उसी कॉलोनी में था हम लोग घर की तरफ चले गए गिरीश साहब जब तक उठकर संभले संभले तब तक तो वहां से सब लोग गायब हो चुके थे अब गिरीश साहब को यह नहीं पता चलने पाया कि आखिर मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि ये नहीं पता चलने पाया कि आखिर उनको मारा किसने उनको पकड़ा किसने क्योंकि पकड़ने वाला तो पीछे था और हम लोग कुछ बोल तो रहे नहीं थे खाली मार रहे थे और वहां लाइट थी नहीं अब भैया जब मार पिटाई हो गई गिरी साहब उठे अपने कपड़े झाड़े और रोते हुए वो आए अब साहब हम लोग का घर के ऊपर उनका घर था तो वो सीढ़ियों से ऊपर गए हम लोग हम और हमारा भाई हम लोग चुप करके अपने अपने अपने अपने नहीं मतलब अपने कम, हम दोनों भाइयों का एक ही कमरा था हम लोग वहां चले गए और अपनी किताबें खोल करके पढ़ने का नाटक करने लगे देखिए साहब ये भी एक बड़ी भीषण गलती थी। अरे भैया कभी किताबें नहीं खोलते थे उसी दिन किताब खोल लिए। मगर देखिए किस्मत थोड़ी गलती आप बुद्धि तो तो काम नहीं करती ना तो भाई अब वो हमने किताबें खोल ली और हम लोग अब ऐसा लगने लगा कि ये बेचारे बच्चे सुबह से पढ़ने में ही जुटे हैं और पढ़ाई के अलावा तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं थोड़ी देर के बाद गिरीश की माँ नीचे और साहब नीचे आकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया होगा हमारी माँ ने जाके दरवाजा खोला नॉर्मली तो हम लोग का काम होता था हम दोनों भाइयों का कि कोई ना कोई एक जाकर दरवाजा खोले मगर उस दिन हम लोग को पता था कि ये गिरीश की माँ आ रही हैं क्योंकि वो फट फट फट फट, -फट चप्पल की आवाज सीढ़ी पर जो आई उससे हम लोग समझ गए कि भैया ये माता आ रही और ये आके कुछ प्रेम भरी बातें नहीं करने वाली है कुछ आज होगा कैर साहब मां आई उन्होंने जो भी कुछ कहा हो जब वो चली गई तो माता जी हम लोग के कपड़े में आई बोली आज तुम लोगों की खैर नहीं है हमने कहा क्या हुआ खैर क्यों नहीं उन्होंने कहा क्या हुआ अभी आने दो पापा को तब पता चलेगा क्या हुआ बहुत बहुत ही फिल्मी पिटा हुआ डायलॉग है पिताजी से बताएंगे शिकायत करेंगे हम लोगों ने कहा अरे यार क्या है बात तो बताओ तो माँ जो थी वो थोड़ी बंदर घुड़की में आ जाती थी उन्होंने कहा कि अरे तुम लोगों ने गिरीश की पिटाई किया हमने कहा पिटाई गिरीश के किसी ने पिटाई किया क्या बहुत अच्छा हुआ उन्होंने कहा अब तुम लोग हमसे ड्रामा कर रहे हो साहब अब हम लोग क्या कहते खैर कुछ उस वक्त बहस मुबासा हुआ माँ ने कहा तुम जो भी करो आज तुम लोगों की खबर अच्छी तरह ली जाएगी थोड़ा तो हम लोग के दिल में हॉल बैठ गया हम लोग डर गए हदस गए यूं कहना चाहिए और साहब पापा आए एज यूज़ुअल रात में तो पापा के साथ में एक और साहब आते थे डॉक्टर साहब थे वो भी आए तो वो डॉक्टर साहब की कहानी फिर बाद में आगे किसी एपिसोड में बताऊंगा मगर हमारे एक मित्र हैं वो इसको समझ रहे होंगे कि वो कौन है तो उन मित्र से ये कहना है कि भाई अभी सब्र रखिए मैं वो कहानी बाद में बताऊंगा मगर खैर डॉक्टर साहब आए और पापा आए वो आए घर में घुसे हैं और ऊपर से गिरीश के पिताजी गिरीश के पिताजी बी थे बहुत ही नहायत ही शरीफ आदमी थे बहुत ही भले आदमी थे साहब वो आए उन्होंने कहा देखिए बच्चों से कुछ कहिएगा मत अब हम लोग को ये बात कैसे पता है कि उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि हम लोग अब दरवाजे के पीछे कान लगा के खड़े थे हमें पता था कि आज तो पिताजी हम लोग की ठुकाई करेंगे ही करेंगे मगर हम लोग ने कहा कोई बात नहीं सुन तो लोग क्या कह रहा है ये पट्टा शिकायत क्या करेगा हम लोग की उन्होंने कहा देखिए बच्चों से कुछ मत कही हमारी पत्नी फालतू में इतना ड्रामा करके आई है बच्चों के में मारपीट होती रहती पापा ने कहा बात क्या है ये तो बताइए अरे बोले साहब गिरीश में और इन लोगों में बच्चों में कुछ झगड़ा हो गया मारपीट हुई अब ये लोग शायद ज्यादा थे तो इन्होंने गिरीश को पीट देखिए वो बदमाश शरीफ वीडियो साहब पूरी अकल दिखा रहा था एक तरफ बच्चों को बचाने की बात भी कर रहा था और दूसरी तरफ पूरी कहानी बता रहा था कि इन लोगों ने मिलकर गिरीश को पीटा खैर साहब पिता जी हमारे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे वो समझ गए कि क्या हुआ और भैया उन्होंने इंतज़ार किया कि ये गिरीश के पिताजी चले जाएं जब वो चले गए डॉक्टर साहब ने कहा देखिए बच्चों पे हाथ मत उठाइएगा लड़के बड़े हो रहे हैं पापा ने कहा रुको अभी हाथ नहीं उठाएंगे इनको रूलर से मारेंगे साहब खैर डॉक्टर साहब की मेहरबानी से रूलर तक पिताजी ना पहुंच पाए परंतु उसके बाद हमारे हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया गया हमने बहुत कुछ कहने की कोशिश की और हम लोगों को बाकायदा शायद चार चार थप्पड़ पड़े और वो इसलिए पड़े शायद उसमें से दो थप्पड़ इसलिए थे कि हम लोगों ने पिटाई किया था और दो थप्पड़ इसलिए थे कि हम लोग उसकी उस बात को मानने को तैयार नहीं थे तो भैया अब सवाल ये है कि बिना सोचे समझे हम लोगों ने गिरीश भाई की पिटाई तो कर दी परंतु ये नहीं सोचा कि यार की पिटाई करने के बाद हम लोग का क्या हुआ हुआ यो भैया कि उसके बाद हफ्ते हम लोग की इज्जत धरातल से नीचे रही मतलब साला हर आदमी हम लोगों को गुंडा बदमाश क्या क्या समझता रहा और जो जिस उम्मीद में हम लोगों ने यह सब किया था वो उम्मीदें भी ना उम्मीदी में बदल गई और पाठक जी ने भी हम लोग का कुछ साथ नहीं दिया हैदर वैदर तो सब छोड़िए उन्होंने तो आना बंद कर दिया हम लोग से कहा यही गया कि तुम्हारी संगत खराब है तो संगत खराब है मतलब सारे जितने दोस्त हैं सब बदनाम हो गए तो बेचारे दोस्तों का आना जाना भी बंद दोस्तों का आना जाना बंद तो मतलब खेलना बंद अब यार सोचो ग्यारहवीं और नौवीं क्लास के लड़कों को अगर आप खेलना बंद कर दीजिएगा देखिए उस जमाने में कोई ऐसा तो था नहीं कि यार खेलना बंद हो गया तो टीवी देखेंगे कि इंटरनेट देखेंगे अरे उस समय में तो वही हॉकी फुटबॉल गेंद यही सब खेल होते थे तो अब वो खेलना भी बंद हो गया बड़ा मतलब कईयों हफ्ते नरक रही ज़िंदगी कई हफ़्तों बाद गिरीश भाई जो थे वो शायद इम्तहान के लिए व्यस्त हो गए उनका स्कूल कॉलेज बंद हो गया वो दिखने बंद हो गए वो हम लोग को कहानियाँ मतलब जो सुननी पड़ती थी कि इनका दस में दस आए दस में नौ आए तो वो सब बंद हो गया और भाई इसके इस बाद जो था हम लोगों को एक सबक ये मिला कि भाई ज़रा सोच के काम किया करो तो अब यहाँ पर अब आज की कहानी बंद करता हूँ और आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना इसके लिए आपको धन्यवाद है और मैं ये आशा करता हूँ कि आप हमारा YouTube चैनल देखेंगे उसको सब्सक्राइब करेंगे पसंद करेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा और हाँ फिर से एक बार ये निवेदन करूंगा अगर अपने कुछ बातें आप बताना चाहें यानी आपने भी किसी गिरीश भाई की पिटाई की हो या किसी गिरीश भाई की वजह से आपको जिंदगी में तकलीफ हुई हो तो जरूर मुझसे बताइए मैं आपकी बात को दोस्तों तक पहुँचाऊंगा ठीक है नमस्कार दिखाओ जल के ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही तुम्ही होकर